श्री श्री चैतन्य चेतावलीस कित किरसदपुरचि गृही तो नयता क्वा जीवद मुपनयन मे देवत चापम चापम न चापीतहाकशा इतम दैते दक्ष मुखरे अपने सेवक से पूछता है कौन है कौन है सेवक कहता है प्रभो सिंह है तब पूछता है तब क्या हुआ सिंह है तो होने दो सेवक कहता है प्रभो उसका शरीर मनुष्य के समान है यही तो महान आश्चर्य की बात है यह सुनकर हिरण्य कहने लगा इस प्रकार का अद्भुत जीव तो आज तक मैंने कभी देखा नहीं अच्छा उसे मेरे पास ले आओ जल्दी से सेवक बोल उठा देखिए प्रभु यह वह आ ही गया हिरण्य ने जल्दी से धनुष मांगते हुए कहा धनुष धनुष नौकरों की बुद्धि भ्रष्ट ही हो गई थी उन्होंने कहा उसके पास धनुष नहीं है ओहो उसके तो बड़े बड़े कर्कश नख हैं वे लोग इतना कह ही रहे थे कि नृसिंग भगवान ने अपने कठोर और तीक्षण नखों से दैत्यन्द हिरण्य कशबू के दिया। ऐसे निशिंग भगवान हम लोगों की रक्षा करे श्रीवास पंडित निशिंग भगवान के उपासक थे वे अपने पूजा गृह में बैठे हुए भक्तिभाव से निशिंग भगवान का विधिवत पूजन कर रहे थे इतने ही में उन्हें अपने घर के किवाड़ों पर जोर से खटखट की आवाज सुनाई पड़ी मानो कोई जोरों के साथ किवाड़ों को खड़खड़ा रहा हो श्रीवास का ध्यान भंग हुआ वे डर से गए कि किवाड़ों को इतने जोर से कौन खड़खड़ा रहा है उन्होंने पूछा कौन है बाहर से आवाज आई जिसका तुम पूजन कर रहे हो जिसे अब तक अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते थे उसे प्रत्यक्ष देख लो यह सुनकर श्रीवास पंडित कुछ पिता से गए और उन्होंने डरते डरते किवाड़ खोले इतने में ही श्रीवास क्या देखते हैं कि अद्भुत रूप लावण से युक्त नंदन श्री विश्वम्भर निर्भर भाव से पूजा गृह में चले जा रहे हैं वे जाते ही पूजा के सिंहासन पर विराजमान हो गए श्रीवास पंडित को ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात विष्णु भगवान विश्वम्भर के रूप में प्रकट हुए हैं उनके चार हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहे हैं गले में वैजंती माला पड़ी हुई है एक बड़े भारी मत्त सिंह की भांति बार बार हूंकार कर रहे हैं श्रीवास प्रभु के ऐसे भयंकर रूप को देखकर भयभीत से हो गए भगवान के सिंहासन पर बैठे प्रभु घोर गंभीर स्वर से सिंह की भांति दहाड़ते हुए कहने लगे श्रीवास अभी तक तुमने हमें पहचाना नहीं नाड़ा अद्वैताचार्य तो हमारी परीक्षा करने के ही निमित्त शांतिपुर चले गए तुम्हें किसी प्रकार का भय न करना चाहिए हम एक एक दुष्ट का विनाश करेंगे भक्तों को कष्ट पहुँचाने वाला कोई भी दुष्ट हमारे सामने बच न सकेगा तुम घबराओ नहीं शांत चित्त से हमारी स्तुति करो प्रभु के इस प्रकार आश्वासन देने पर सुष पंडित कुछ देर बाद प्रेम में विवल होकर गदगद कंठ से स्तुति करने लगे नौ मिड्यते भ्रव पुषे तड़िदंबराय गुंजाव परिपिक्षल सन्मुखा वन्य स्रजे कबल भेत्र विषाण भेड़ो लक्ष्मश्री हे मृदपते पशुपांग जाय श्रीमदभागवत हे भक्त भयहारी भगवान आप प्रसन्न हो मैं आपके स्थिति हूं। आपकी स्तुति करता हूँ प्रभो आपके मेघ के समान सलोनी शाम सुंदर मूर्ति है शरीर पर बिजली के समान चमकीला पीतांबर शोभायमान है गुंजाओं के आभूषणों से तथा मयूर पृक्ष के बुकुट से आपका श्रीमुख दे है गले में वनमाला विराजमान है एक हाथ में दही भात का कौरली होने से तथा अन्य स्थानों में लकुटी नरसिंह और मुरली से आपकी शोभा अत्यंत ही बढ़ी हुई है आपके चरण युगल बड़े ही कोमल हैं और नंद बाबा को आप पिता कहकर पुकारते हैं ऐसे आपके लिए केवल आपकी ही प्राप्ति के निमित्त मैं प्रणाम करता हूं इस श्लोक को पढ़ने के अनंतर वे दीन भाव से कहने लगे विश्वंभर की जय हो विश्वरूप अग्रज की जय हो सचिनंदन की जय हो जगन्नाथ प्रिय की जय हो गौरी सुंदर की जय हो गौर सुंदर की जय हो मदन मोहन की जय हो नृसिंह भयभंजन प्रभु की जय हो इतने दिनों से मैं अज्ञानांधकार में इधर उधर भटक रहा था आज गुरु रूप से प्रभु साक्षात आपके दर्शन हुए आज आपने अपना अस्थि स्वरूप प्रकट करके मुझ प्रामर पामर प्राणी को परम पावन बना दिया आप ही ब्रह्मा हैं आप ही विष्णु हैं आप ही शिव हैं सृष्टि के आदि कारण आप ही हैं आपकी जय हो श्रीवास के इस प्रकार स्रोत पाठ करने पर प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम अपने संपूर्ण परिवार के सहित हमारी पूजा करो और हमसे मनोवांछित वरदान मांगो प्रभु के आज्ञा सिरोधार्य करके श्रीवास पंडित ने अपने घर की संपूर्ण स्त्रियों को बाल बच्चे तथा दास दासियों को एकत्रित किया और सभी मिलकर आनंद तथा उल्लास के साथ प्रभु की पूजा करने के लिए उद्यत हो गए पिता के समान पूज्य और वृद्ध शिवास पंडित इस बात को बिल्कुल भूल ही गए ये हमारे मित्र पंडित जगन्नाथ मिश्र के छोटे पुत्र हैं जिन्हें हमने गोदी में खिलाया है और जो हमारा सदा पिता के समान सम्मान करते हैं उस समय उन्हें यह पूर्ण भाव हो गया था कि साक्षात नृसिंह भगवान ही प्रकट हुए हैं इसीलिए विष्णु पूजा के निमित्त जितने सामग्री एकत्रित की थी वह सब सबकी सब प्रभु की पूजा में लगा दी श्रीवास के घर की स्त्रियों ने अपने अपने हाथों से प्रभु के गल में मालाएं पहनाई, उनके मस्तक के ऊपर पुष्प चढ़ाए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया प्रभु ने भी उनके मस्तकों पर अपना चरण रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया तुम सबके हमें भक्ति हो इस प्रकार सभी ने मिलकर भक्तिभाव के साथ प्रभु का पूजन किया इसके अनंतर जोरों से हुंकार करते हुए प्रभु ने गंभीर स्वर में कहा शिवास तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए तुम अनन्य भाव से हमारा ही तो स्मरण कीर्तन करते हो फिर डर के क्या बात बादशाह की क्या ताकत है जो हमारे विरुद्ध कुछ कर सकेगा यदि वैष्णव को पकड़ने के लिए नाव आएगी, तो सबसे पहले नाव में हम ही चढ़ेंगे और जाकर बादशाह से कहेंगे कि तुमने कीर्तन रोकने की आज्ञा दी है यदि कांजियों के कहने से तुमने ऐसा किया है तो उन्हें यहाँ बुलाओ और वे अपने शास्त्र के विश्वास के अनुसार प्रार्थना करके सभी से अल्लाह या खुदा कहलावें नहीं तो हम सभी हिंदू यवन पशु पक्षी आदि जीवों से कृष्ण कृष्ण कहलाते हैं इस प्रकार सभी जीवों के मुख से श्री कृष्ण कीर्तन कराकर हम संकीर्तन का महत्व प्रकाशित करेंगे और यवनों से भी श्री कृष्ण कहलाएंगे यदि इतने पर भी वह न मानेगा तो हम उनका संहार करेंगे तुम किसी बात की चिंता मत करो निर्भय रहो हम तुम्हें अभी बताते हैं कि यह सब किस प्रकार हो सकेगा इतना कहकर रघु ने श्रीवास पंडित की भतीजी को अपने पास बुलाया उसका नाम नारायणी था उसकी अवस्था लगभग चार वर्ष की होगी रघु ने उसे अपने पास बुलाकर कहा बेटी नारायणी तुम श्रीकृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर रुदन करो बस इतना सुनना था कि वह चार वर्ष की बालिका श्री कृष्ण प्रेम में मर्चित होकर गिर पड़ी और जोरों से हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर कर रुदन करने लगी उसके इस प्रकार रुदन को सुनकर सभी स्त्री पुरुष आश्चर्य सागर में गोते खाने लगे सभी के आंखों से आंसू बहने लगे हंसते हंसते प्रभु ने कहा इसी प्रकार हम सब से कृष्ण कीर्तन कराएंगे इस प्रकार शिवास को आश्वासन देकर प्रभु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बहुत देर के अनंतर होश में आए होश में आने पर आप आश्चर्य के साथ इधर उधर देखने लगे और बोले पंडित जी मैं यहां कैसे आ गया मैंने कोई चपलता तो नहीं कर डाली आप तो मेरे पिता के समान हैं मेरे सभी अपराधों को आप सदा से क्षमा करते आए हैं यदि मुझसे कोई चपलता हो भी गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि मैं यहां कैसे आया और मैंने क्या क्या कहा प्रभु के इस प्रकार भोली भाली बातें सुनकर शिवास पंडित ने विनीत भाव से कहा प्रभु मुझे चिरकाल तक भ्रम में रखा अब फिर से मुझे भ्रम में न डालिए मेरी अब छलना न कीजिए अब तो मुझे आपका सत्य स्वरूप मालूम पड़ गया है आपके चरणों में इसी प्रकार अनुराग बना रहे ऐसा आशीर्वाद कीजिए शिवास के ऐसे कहने पर प्रभु मन ही मन प्रसन्न हुए और कुछ लजाते हुए से अपने घर की ओर चले गए